गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह रम गोविंद जय जय भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय अच्छा आग जय स्वागतम ओम जयति पराशर पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ्यास यमलगल्तम वाग्म ममृत जगत्प्रिवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया तो हम प्रवर्तिहम बराकूपोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैषवांश्र श्री श्री जा सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साद्वैतम सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापाद सह गणलताी श्री विशाखान्ता आजान लिता भुजौ कनकाव संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौर युवधर्म पलौ बंदे जगत्कुण कर। अनर्पित चरी चरातरुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतौज्ज्वलसा स्वभक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदरद्वितीप सदा हृदय कंदर स्फुत वशी उल्ल पल्लव ललनाथरपल्लव पानोत्तम नौ समल मल हरिशोत नारायण नमस्कृत्य नरम चरम दी सरस्वती व्या तथो जन्वीर वाशाक्य कृपा सिन्दुभ्युपत्ता पावेभ्यो वैश्वेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव में दयाद्रा बोल सुंदावन बिहारी जय एक श्राद्ध हाँ ंगल श्री राहारस धानिधि पूर्व 155 सौ पचपन पूर्व प्रसंग में ये निरूपण करा, कि जो एक बार श्री राधे का नाम ग्रहण करे श्री श्यामचंदर उसके सारे अपराधों को क्षमा करके श्री किशोर जी के परिक्र में उसको स्थान प्रदान करते थे वाह <laughs> तो फिर नाम की जब इतनी महिमा है तो जो साक्षात श्री राधिका दास से स्वीकार कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या वे तो परम परम भाग्यशाली होंगे तो श्री वृंदावन का आश्रय लेकर के श्री किशोरी जी के मैं दासी हूं इस भावोल्लास को धारण करके जो विराजमान हैं, उनके भाग्य का कहना ही क्या आगे कह रहे हैं श्री किशोरी जी की मेहमा का रस का वर्णन कर रहे हैं कि लुलित नवल नव लवंग उदार कर्पूरपुर प्रियमुख प्रियतम मुख प्रिय चंद्र उद्गीण तांबूल खंडम घन पुलक कपोला स्वादी मदासे पाया तो दासी बत्सल्ला कर राधा बोले हे किशोरी जो कब ऐसी अपूर्ण कृपा होगी कि आप कृपा करके दासी बतसल्लाह बन करके मुझ दासी के ऊपर को प्रकट करते हुए कृपा करके अपने अर्धचर् तांबुल को मुझे प्रदान कर रहे श्रीप्रिया जी का अर्धचर् तांबुल उसको कृपा करके मुझे प्रदान करोगी ऐसी कब मेरे ऊपर अपूर्ण कृपा लुलित नव लवंग जहां पर ताजा जो लौंग है उस ताजा लौंग को तोड़ करके और उसे पान के बीड़ा में लगा करके उदार कर पूरम जिसमें सुंदर बरास कपूर युक्त है ऐसे कपूर से युक्त सुंदर गिरी जिसमें भरी हुई है सुंदर जिसमें जो किशमिश वो उसमें भरी हुई है जिसमें चूना भीतर लगा हुआ है और जिसमें कथा की गोली भीतर रखी हुई है ऐसी लुलित नव लवंग उदार पूरम कपूर से युक्त सुंदर ग्लोरी जिसमें विराजमान है सोपारी उसको गुलाब जल में भिगो करके और उसको पीस करके चक्की में वो छोटे जो ग्लोरी के दान है वो जिसमें विराजमान है प्रियतम मुखचंद्रो गीर्ण तांबूल खंडम ऐसे तांबूल खंड को आप करके विराजमान है श्री प्रीतम मुखचंदो गण तांबुल खंडम श्री श्याम सुंदर ने अर्धर तांबुल दिया और श्री प्रिया जी कृपा करके उस तांबुल को उस प्रसाद को दासी मुझको भी प्रदान करेंगे तो अत्यंत स्नेह में श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी को कर्पूर खंड प्रदान कर रहे हैं तांबुल खंड प्रदान कर रहे हैं जो नई है, लवंग से युक्त है तोड़ी हुई नई जो और जिसमें कपूर प्रियतमुखचंद्रोदीण श्री श्याम सुंदर ने अर्धचर्म्बुल जो श्री प्रिया जी को प्रदान किया उस ताम्बुल के खंड को श्री प्रिया प्रसाद रूप में जितनी भी दासी है उन दासियों को बांटती हुई विराजमान हो रही है घनक पुलक कपोला उस स्वादीती उसमें श्रीअंग में रोमांच हो रहा है आपके पुलक जो हैं कपोल वे भी फूल रहे हैं तो घने पुलक कपोल रोमांचित जो कपोल हैं अर्थात फूले हुए कपोल उन ऐसे कपुल वाली स्वादी मदाशिर पयत स्वयं भी श्री प्यारे के अर्धचर्वित तांबुल का आस्वादन ले रही हैं और श्री श्याम सुंदर का तांबुल तांबुल से मिलकर के अर्था जो फेलाव है उस फेला से मिलकर के ऐसे युवन सरकार के तांबुल को मदाशिर पयत के मतदासी मतसलाह कर रहा श्री राधे शराधिका कव मुझ दासी के मुख में अपना तांबुल प्रसाद प्रदान करेंगी अर्थात मुझे भी अर्पित करने के लिए उस तांबुल प्रसाद को कभी प्रदान करेंगी अब क्योंकि परम परम गोपनीय चीज है इसलिए बहाना बना करके मेरे मुख में वो प्रसादी तांबुल मुख से मुख में समर्पित करेंगी ये कहती हुई अरे इधर एक गोपनीय बात कहनी है और काम में कोई बात कहने के ए, बहाने से गलबइया देकर के दासी के फिर अपने मुख से ही सीधा तांबुल उसके मुख में समर्पित करेंगे कोई गोपनीय बात कहनी है ये बहाना करते हुए तो मत आसे मेरे मुख में कब वे को प्रदान करेंगे तो ये गंडम गंडे उसकी एक पद्धति है कि दासी से ये कहते हुए कि अरे तेरे काम में एक बात कहनी है इधर इशारे में ही बोल कह करके फिर कान में कोई बात कहने के बहाने हाथ आगे करके मुख से मुख मिला करके और अपने अधर, शाम सुंदर के प्रसादी तांबूल को स्वयं के सहित वे कृपा करके युगल के प्रसादी तांबूल को कव मुझे प्रदान करेगी इतनी कृपा हो ये बहुत बड़ी कृपा तो तांबुल अपने आप में बड़े आदर का विषय है जो परम परम आदरणीय प्रिय होगी उसको वो तांबूल प्रदान किया जाएगा कवियों के बीच में श्री हर्ष वे कहीं कहते हैं कि तांबुल द्वयम मासनम से लभते ये कानकुबेश्वर आज मैं वो कभी हूं कि औरों को कान्य केवल एक बीड़ा प्रदान करते थे मुझे दो बीड़ा मिलते थे <laughs> तांबुल द्वयम और आसनम मुझे आसन प्रदान किया जाता तो तांबूल कोई मामूली बात नहीं है जहा पान दिया जाता है वो ये बड़े गर्व की बात बड़े अत्यंत आदर में तब तो पान प्रदान किया जाता है तो यहाँ पर घन कपोला स्वादियंती मदास से रोमांचित होकर के वे श्रीकिशोरी जो मेरे ऊपर विशेष रूप से कृपा करती हुई स्वादी अपना आस्वाद तो जो मुझे भी उस श्या सुंदर के अधरामृत का अपने अधिक का स्वाद प्राप्त कराते हुए मुख मुख मेरे मुख में अर्पयत तो के मप दासी बसला कर राधा राधिका का मुझे अपने तांबुल को प्रणाम करेंगी तो अत्यंत अत्यंत लोह लोभ के बाद में दूसरी चीज है अन्य श्री राधिका का अनुत्य ग्रहण किया अनुत्य ग्रहण करके केवल कृपा की कामना कर रहे हैं कृपा की कामना में किम कदा ये दो भाव और फिर निज अभिमान चौथी चीज है निज अभिमान वो है कि दासी बसला मैं राधिका की दासी हूं और वे मेरे ऊपर कृपा कर रही हैं आगे कह रहे हैं कि सौंदर्य अमृत राशर महा लावण्य लीला कला कालिंदी डंबर कोमल कला के कला कोटिस्फुरत प्रेमानंद दास्यम किशोरी मणि क्या छता और क्योंकि अत्यंत अत्यंत गोपनीय वस्तु है और उस गोपनीय वस्तु में अनेक भाव एक साथ मिले हुए हैं इसलिए जो वाक्य की रचना है वो भी समस्त बाक्य की रचना हो जाती है अत्यंत अत्यंत जटिल और समास की शैली में समस्त शैली में समास शैली में उन वाक्यों को प्रकट किया जाता है क्योंकि उसमें कृपा का भाव भी है उसमें ऐश्वर्य का भाव भी है उसमें दासी के प्रति वासल्य का भाव भी है अपने भाव को कहीं ना कहीं प्रकट करने की अभिलाषा भी है तो अनेक भावों का एक साथ समूह उत्पन्न हुआ है इसलिए बाक्य भी अनेक स्वतः ही ग्रंथिल बन जाता है अत्यंत कठिन बन जाता है तो श्री किशोरी मणि श्री किशोरी किशोरी जू किशोरियों में मणि होकर के विराजमान हैं परम सुंदरी होकर के नव किशोरी होकर के विराजमान हैं है सौंदर्यामृत राशि कैसी हैं किशोरीमणि सौंदर्य के अमृत की राशि है सौंदर्य का जो सार उस सार्दर्य के सार की राशि है ऐसा सौंदर्य कहीं दूसरे नहीं और ऐसे ही परम सुंदरी श्री श्याम किशोरी जी को जब मैं श्याम सुंदर के हाथ में समर्पित करूंगी उस समय श्री प्रिया कितनी आनंदित होंगी और प्रिया का यह सुख यही मेरा सबसे बड़ा सुख है लोक सेवा ही सुख है श्री प्रिया को श्याम सुंदर के श्री में समर्पित करना यह जो सेवा है इस सेवा में दासी को सबसे बड़ा सुख की प्राप्ति हो रही है तो वे किशोरी मणि परम सुंदरी श्याम सुंदर उनकी सदा अभिलाषा करते हैं और वे श्री श्याम सुंदर की साथ में मिलकर के श्याम सुंदर की सेवा करती हैं। तो मैं यदि श्री किशोरी जी को उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करूंगी तो मेरे अवसर को प्राप्त करके मेरे ऊपर अत्यंत अत्यंत कृपा करेंगी तो सेवा ही यहां दासी का सबसे बड़ा सुख है किशोरी जी को उस सुख प्रदान करना शाम इसके मिलने में किशोरी जी को सुख होगा सेवा करने में उनको सुख होगा और वो दासी प्रदान कर रही है ये सबसे बड़ा सुख है तो सौंदर्य अमृत राशि वे सौंदर्य के अमृत की राशि है और सौंदर्य कह करके दिखाया कि परम रूपवती श्री प्रिया उनको वस्त्र अलंकार आभूषणों से सजा करके सौंदर्य से युक्त होकर के सजा करके फिर मैं उनको श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करूंगी अद्भुत महालवण्य लीला कला जिन श्री राधिका में महा लावण्य विराजमान है और लावण्य के साथ में लीलामान चारों क्रीड़ा लीला त चारो विक्रीडा लीला की परिभाषा है चारो विक्रीड़ा विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं श्याम सुंदर के मन को हरण करने वाली हैं ऐसी लीला कला ऐसी लीला की विचित्रता वहां विशेष रूप से प्रकट हो रही है और उस लीला की विचित्रता के माध्यम से श्याम सुंदर की वे सेवा कर रही हैं तो महा अद्भुत जैसा कहीं दूष्य प्राप्त नहीं होता है ऐसा लावण्य है और उस लावण्य में अपनी लहर चारों ओर प्रकट हो रही हैं और उसमें विचित्र जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं की विभिन्नता कला माने विभिन्नता वह शिवप्रिया जी की प्रकट हो रही है एक सी चेष्टा नहीं है प्रत्येक चेष्टा में विभिन्नता है और उन एक एक चेष्टा में भी अनेक अनेक भाव सामने प्रकट हो रहे हैं तो वो ही कला के साथ में वो चेष्टाएं प्रकट हो रही है कालिंदी छवि श्री यमुना में जैसे वर बीची आती हैं छोटी छोटी लहर जैसे यमुना में उत्पन्न होती हैं यमुना जी में ऐसे ही श्री राधिका की कटाक्षत छवि भी छोटी छोटी कहीं प्रकट हो रही है तो कटाक्षी की जो यहाँ पर जो उपमान दिया वो बड़ा सुंदर जैसे श्री में छोटी छोटी लहर अपूर्व शोभा को प्रस्तुत करती है ऐसे ही बोलते बोलते ही श्री किशोरी जो जो स्वल्प कटाक्षशी श्याम सुंदर के ऊपर डालती हुई जब बात करती हैं तो वो अपूर्व शोभा तो जो बिंब है वो बिंब ग्रहण अद्भुत होकर के विराजमान जैसे कालिंदी में निरंतर चमक है कालिंदी में निरंतर गति है और कालिंदी में बीची है ऐसे ही शिवप्रिया के श्रेयंग में निरंतर निरंतर गति विराजमान है शिवप्रिया के भाव कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं और वे कहीं कटाक्ष के माध्यम से कटाक्ष छवि के माध्यम से परिस्फूर्जत प्रकट हो रहे हैं परस्फूर्ट में चमक रहे हैं कटाक्षत छवि कटाक्षी की जो छवि है वो प्रकट हो रही है कैसी है कालिंदी वर बीची डंबर कालिंदी की श्रेष्ठ जो बीची माने लहर उनका डम्बर माने समूह यमुना में जैसे लहरों का समूह ऐसे ही भावों का समूह कहीं कटाक्ष के माध्यम से वहां प्रकट हो रहा है साक आप स्मर केल कोमल कला वैचित्र को ऐसी सा मेरी स्वामी श्री राधिका आ सा वे वे राधिका सा कहकर कि जिनके वर्णन किया नहीं जा सकता है यथातथ रूप में उनका समग्र वर्णन किया नहीं जा सकता है ऐसी वे राधिका स्मर केल कोमल कला वैचित्र कोटी कामदेव की कोमल कला कामदेव की जितनी भी मधुर कलाएं हैं वे मधुर कला कोट कोटि रूप में उनके कामदेव की कलाएं उनके श्रीअंग के द्वारा प्रकट हो रही हैं तो जहां मुख्य संभोग गौण संभोग जितनी भी अनंत अनुभव, वे अनंत अनुभव जहां विशेष रूप से शिवप्रिया जी के श्रीअंग में प्रकट हो रहे हैं कहीं अंगज अनुभाव है कहीं स्वाभाविक अनुभव हो करके विराजमान है शोभा बिलास स्मित ये स्वाभाविक अनुभव है श्वेत कंप रोमांच ये कहीं सात्विक अनुभव है और कहीं अंगज अनुभाव में श्री प्रिया का अभिसार प्रिया की कभी गेंद बच्चे कभी झूला लीला कवि उनकी होली लीला तो ये अंगज अनुभव तो अनुभव जो है वो तीन प्रकार के एक अनुभव है स्वाभाविक अनुभव जैसे शोभा बिल्लास ये सुंदरता माधुर्य अब ये कहीं से आए नहीं है ये तो सदा ही श्रीरंग में विराजमान है सही रूप में और वे श्री श्यामचंदर को आकर्षित करते हैं कुछ अनुभव हैं जिनको चेष्टा के माध्यम से किया जाएगा जैसे श्री प्रिया के द्वारा कभी होली लीला कभी हिरोडा, कभी गेंद बच्ची कभी जल बिहार ये चेष्टाओं के द्वारा किए गए इनको अंगज अनुभाव कहेंगे कभी छीना झपटे ये अंगज अनुभाव हो गए और कुछ अनुभव हैं सात्विक अनुभव सात्विक अनुभव वो जहां शांत चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में जो अपने आप श्री अंग में उत्पन्न हो जिनको लाया नहीं जाए जैसे आंसू जैसे शरीर में रोमांच जैसे कंप जैसे गले का अमरुद हो जाना जैसे मुंह का रंग बदल जाना आपको रंग बदला तो नहीं क्या वो तो मुखबल लज्जा के कारण लालिमा आ रही है तो अपने आप आ रही है तो उसको सात्विक कहेंगे तो श्वेत कम्प रोमांच ये जो अष्टसात्विक भाव है ये अष्ट सात्विक भाव बिना प्रयास के अपने आप ही कहीं आ रहे हैं हृदय में जब अपूर्व से कोई बेकार उत्पन्न हो रहा है तो वे बेकार ही माध्यम के माध्यम से किसी माध्यम से कहीं सामने प्रकट हो रहे हैं अब शरीर में तो कहीं कोई रस ग्रंथियां वे श्राव को प्राप्त कर रही हैं उनके कारण अपने आप रोमांच हो रहा है या आंसू आ रहे हैं अशुग्रंथियां काम कर रही हैं लाल श्राव हो रहा है कोई काम कर रही है परंतु भगवत स्वरूप में तो चिन्ह स्वरूप है तो चिन्ह स्वरूप में भावजन्य जहां चेष्टाएं अपने आप हृदय में हो जाए उसका नाम है सत्तोद्रेक सत्वोद्रेक वो सत्योद्रेक श्री प्रिया जी में अद्भुत रूप से हो रहा है तो स्मर सा आप स्मर के कोमल कला वैचित्र को प्रेम की कोमल प्रेम केली स्मर के उनकी कोमल कला वैचित्री उनकी अद्भुत कलाएं प्रकट हो रही हैं जो कलाएं तीन प्रकार से प्रकट हो रही हैं कभी मुख के सौंदर्य लावण्य माधुर्य इनके माध्यम से कभी विभिन्न चेष्टाओं के माध्यम से और कभी सात्विक भावों के सत्वद्रेख के कारण अपने आप विभा चेष्टाएं कहीं प्रकट होती हुई चली जा रही हैं ऐसी वैचित्र टि अपूर्व विचित्रता जहां प्रेम की प्रकट हो रही है ऐसे स्पूर्जक प्रेमानंद घना कृति आज श्री राधे का प्रेमानंद घना आकृति वाली होकर के वेश राधिका विराजमान है प्रेमानंद घना कृति प्रेमानंद में घना आकृति वाली वेशिका मेरे सामने विराजमान है दिशत में दास्यम किशोरी मणि वे श्री राधिका मुझे अपना दास्य कृपा करके प्रदान कर तो श्री के को अपना स्वामी मान करके दास्य को स्वीकार किया गया किशोरी जी की महिमा का गायन करते हुए क्योंकि जो विषय है आलम्बन अनुभव उस आलंबन आलंबन जो विषय है उस आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन बन जाती है तो दासी के हृदय में है दास्य भाव उस दास्य भाव के लिए श्री किशोरी जी है उसके आलम्बन तो किशोरी जी की जितनी भी चेष्टाएं हैं वे दासी के हृदय में जो भावोल्लास रूपी स्थायी भाव है उस स्थाई भाव की उद्दीपन बन जाएंगी तो आलम्बन की चेष्टाएं उद्दीपन बनती हैं और आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं यह अंतर है बहुत सरल ढंग से समझाना हो तो दूसरा दृष्टांत करके जैसे कोई शेर को देख करके डर गया तो भय नामक भाव है तो जो व्यक्ति डरा उसका कांपना उसके मुंह से झाग आ जाना उसका लड़ खा करके गिर जाना यह सब तो कहलाएगा अनुभाव परंतु शेर का दहाड़ना शेर के मुंह का खुलना उसका उछलना वो जो है वो शेर की चेष्टाएं वो अनुभव नहीं कहलाएंगी वे कहलाएंगे उद्दीपन तो विषय की चेष्टाएं कहलाती हैं उद्दीपन और आश्रय की चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभव। तो श्री प्रिया जी की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो दासी के लिए उद्दीपन बन के विराजमान हो रही हैं इसीलिए दासी की उस दासी उन चेष्टाओं का और उन गुणों का स्वामी के विषय के गुणों का दासी के लिए विषय है श्री स्वामी जी सब्जेक्ट है श्री स्वामी जी और ऑब्जेक्ट है श्री स्वामी जी वो स्वयं है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की जितनी भी चेष्टाएं हैं वे सब उद्दीपन बनकर के विराजमान है उसी उद्दीपन का वर्णन कर रही है कि मेरी स्वामी कैसी है कि सौंदर्य अमृत राशि सौंदर्य अमृत की वे राशि हैं वे महाअुत लावण्य लीला उनकी विभिन्न चेष्टाओं को प्रकट करने वाली हैं, उनके मुख से उनके से जो लावण्य और लीलाएं प्रकट हो रही हैं, वे अनेक अनेक चेष्टाओं से युक्त होकर के विराजमान हैं काल बीच डम्बर पर स्फूर्जित कटाक्ष छवि उनके कटाक्ष की छवि ऐसी लग रही है जैसे चमकीली सदा चंचल श्री यमुना में छोटी छोटी लहर आ रही ऐसी उनकी कटाक्ष की छवि का बड़ा सुंदर प्रयोग है तो कालिंदी वर बीच डंबर कालिंदी के लहरों का जो समूह है उसका उसके समान जिनकी कटाक्ष छवि शोभा को प्राप्त हो रही है तो कटाक्ष यहाँ पर साधक के लिए उद्दीपन व्यवहार हो गया और माने उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है इसलिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कोई श्री राधिका हैं, जो कि स्मर के लिए कोमल कला वैचित्र कोटि जिनके द्वारा कामदेव की कोमल कलाएं विचित्र रूप में अनेक अनेक प्रकार से प्रकट हो रही हैं ऐसे प्रेमानंद घनाकृति प्रेम ही मानो मूर्तिमान आकृति धारण करके विराजमान हो गया है प्रेम में अपने आप को प्रकट करने की शक्ति है तो आह्लादमी में संबित शक्ति मिल रही है परंतु तो आह्लादमी और संबित होने पर भी वह केवल अंतकरण का विषय बन रही है आनंद अंतकरण का विषय है वह बाह्य बाह्यकरणों का ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का विषय नहीं बना ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का विषय बनने का तब जबकि संघनी शक्ति से घनीभूत विग्रह होकर करके वे विराजमान हो जाएंगी, तब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनको देखा जा सकता है उनका उनको सुना जा सकता है उनका स्पर्श किया जा सकता है उनका रस लिया जा सकता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा उनके चरणों की सेवा की जा सकती है उनकी परिक्रमा की जा सकती है उनके गुणों का गायन किया जा सकता है तो यदि केवल प्रेमानंद मात्र रहे तो प्रेमानंद मात्र रहने पर वो मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका विषय तो बन जाएगा परंतु इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा वाह इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा वाह इंद्रियों का विषय बनने के लिए जब घनाकृति होकर के वो विराजमान होगा तब बाह्य विषयों का बाह्य इंद्रियों का वह विषय सेवा के उपयुक्त बनेगा आनंद की सेवा नहीं की जा सकती है परंतु तो आनंद घन श्री किशोर की सेवा की जा सकती है सुख की सेवा नहीं की जा सकती है परंतु तो सुख घन रूप होकर के जब श्री प्रियाजी विराजमान हैं। तो उनकी सेवा की जा सकती है उनके चरणों को पलोटा जा सकता है आनंद के चरणों को नहीं पलोटा जा सकता है तो आनंद घन विग्रह होकर के वेश किशोर विराजमान तो ये एक मूलभूत पकड़ की जो बात है घन शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो ये कि वह मूर्तिमान स्वरूप होकर के विराजमान तो यदि मूर्तिमान स्वरूप धारण नहीं करेगा तो केवल अंतकरण का मन बुद्धि चित्र अहंकार इनका विषय तो हो जाएगा परंतु आंख कान नाक हाथ इनका विषय नहीं होगा तो इंद्रियों का विषय बनने के लिए वे श्री किशोर कृपा करके जो महाभव है वो महाभाव घन स्वरूप धारण करके मूर्तिमान स्वरूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। ऐसी आनंद घन मूर्ति श्री किशोर जी के श्री चरण की हम वंदना कर रहे हैं जो कृपा करके विराजमान तो प्रेमानंद घनाकृति वे आकृति बनकर के विराजमान हैं। दशत में दास्यम वे मेरे मुझे दास्य प्रदान करें दास्य के दो अर्थ होते हैं दास्यम कर्मार्पण के चित कई कर दास मुच्चते दास्य का एक अर्थ है मेरी सारी चेष्टाएं उनके लिए हैं। अपने कर्मों का अर्पण करना इसका नाम है दास परंतु ये मुख्य अर्थ नहीं है पण यह मुख्य अर्थ नहीं है मुख्य होता है क्या कई करियर श्री किशोरी मुझे आदेश दे ए जा मेरी लेके आ के आरोप वहां पर रखे हैं बोल लेके आ मेरे लिए मुझे प्यास लग रही है चल जल्ला तो जहां किम करोमी हाथ जोड़ करके वो दासी खड़ी हुई है और वो उसको आदेश दिया जा रहा है इस कैंकर्य को धारण करते हुए मैं विराजमान हूं तो मुझे तो दासी का जो मुख दूसरा अर्थ है वो है कैंकर उस कैंकरण करती हुई मैं विराजमान हूं तो वे घनाकृति शिवराधिका मुझे दास से प्रदान करें यहां सर्वत्र सर्वत्र अश्योक्ति अलंकार जो है वो विराजमान है और अश्योक्ति को प्रकट करने के लिए जो प्रस्तुत है उसकी महिमा का गायन न करके उसने जो प्रभाव डाला है उस प्रभाव की महिमा का वर्णन किया जाए जो स्थूल है उसका वर्णन न करके जो छाया है जो प्रभाव पड़ा है उसकी महिमा का गायन किया जाए ये रस की अपूर्ण विशेषता है तो श्री किशोरी जी प्रभावित करें यह मुख्य वस्तु नहीं है किशोरी जी का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा उस प्रभाव की महिमा का यहाँ गायन कर रही है ये रस की परम परम आस्वाद की विशेषता है उसी में आस्वाद की अधिकता सर्वाधिक प्राप्त होती है और अतिशोक्ति वहीं होती है जहां उपमान की अपेक्षा उपमेह की महिमा का को दिखाया जाए उपमा में और अश्योक्ति में मूल अंतर यही है कि उपमा में जो उपमान होता है वो श्रेष्ठ होता है परंतु अशोक्ति में सर्वदा उपमेय श्रेष्ठ होता है यदि यह कहा जाए कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है इसका मतलब चंद्रमा श्रेष्ठ है इसका सीधा सीधा जो फलित अर्थ निकलेगा वो यह है कि श्रेष्ठ वस्तु से तुलना की गई परंतु जहां ये कह दिया जाए कि चंद्रमा क्या बेचता है श्री किशोर जी के नक्षचंद्र की अपेक्षा नक्षत्र के सामने चंद्रमा कहा टिकता है तो यहां पर अस्योक्ति हो गई तो जहां पर जो सामने प्रस्तुत वस्तु है उसकी महिमा का वर्णन किया जाए और उसको अधिक श्रेष्ठ दिखाया जाए उपमान को श्रेष्ठ नहीं दिखाया जाए अप्रस्तुत को श्रेष्ठ नहीं दिखाया जाए प्रस्तुत को जहां श्रेष्ठ करके दिखाया जाए वहां पर अश्योक्ति होता है तो उपमा में उपमान की श्रेष्ठता में जो उपमेह है उसकी श्रेष्ठता का वर्णन किया जाए अब यदि उसमें कोई कारण दे दिया जाए तो वो व्यतिक अलंकार हो जाएगा ये अंतर हो गया उपमा अश्योक्ति और व्यतिरेक व्यतिरेक में उपमान उपमान्य व्यति का सऐव सा के मुखचंद्र के सामने मुख सामने चंद्रमा कहीं टिकता नहीं है इसमें कोई कारण और दे दिया जाए तो वो व्यतिक अलंकार हो जाएगा कि जन्मसिंधो सिंधु उन बंधु सकलंक सी मुख समता पाव किम चंद्र तो जहां कारण नहीं दिया गया वहां अचोक्ति अलंकार है और जहां कारण देकर के किसी चीज की सिद्धि की जाए कि इस चंद्रमा का जन्म तो खारे समुद्र से हुआ है जन्म सिंधु पुनः बंधुवेश इसका भाई विषय है दिन मलिन यह चंद्रमा दिन में मेला हो जाता है और इसमें काला धब्बा भी है इतने सारे दोष हैं इसलिए जानकी जी के मुख्य तुलना चंद्रमा नहीं प्राप्त कर सकता है तो जहां कारण दे करके उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां पर हो जाएगा व्यतन अलंकार जहां कारण नहीं है वैसे ही बताई जाए कि प्रिया के सामने चंद्रमा क्या है तो वहां अच्छी हो जाएगा और जहां उपमान की श्रेष्ठता दिखाई जाए आ प्रिया का मुख चंद्रमा के समान है वहां पर चंद्रमा की श्रेष्ठता हुई वहां पर उपमा अलंकार होता है ये तीनों में अंतर है तो यहाँ पर अश्योक्ति अलंकार का प्रयोग हो रहा है और अश्योक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए सर्वदा जो बिंब है जो प्र, प्रस्तुत है उस प्रस्तुत की महिमा का गायन किया जा रहा है उसके लिए अन्य वस्तुओं की कहीं उपमा उसको तुच्छ करते हुए श्री प्रिया की मेहिमा का गायन यहां कर रहे हैं कि प्रेमानंद घनाकृति श्री प्रेमानंद की घना आकृति होकर के ईश्वर किशोरियों में मणि होकर के विराजमान हैं जो सौंदर्य अमृत की राशि हैं ये उपमा हो गई सौंदर्य अमृत राशि सौंदर्य अमृत की राशि के समान है महालावण्य लीला कला उनमें विराजमान है कालिदी वर बीच डंबर परिस्फूजित कटाक्ष छवि उनके कटाक्षी की जो छवि है वो कालिंदी की लहरों के समान प्रकाशित हो रही है जिनके श्रीअंग से कामदेव की अनंत अनंत कलाएं कोट कोट कलाएं प्रकाशित हो रही हैं ऐसी श्री राधिका मुझे अपना दासिक कृपा करके प्रदान करें दुकूलम अति कोमलम आले दे, आले दे मल, मुखर मेखलाल कदा कलियां चंप महा मह वो अवसर होगा जबकि मैं कनक चंप काभम मह कोई अपूर्व ऐसे तेज का दर्शन करूंगी जो कि जो तेज कनक सोने के चंपक के समान जो अपूर्व तेज है ऐसे तेज का मैं कब दर्शन करूंगी यहां राधिका का दर्शन करूंगी ये न कहकर के रूप में महा जो प्रभाव है उसकी मेहमा का गायन किया गया वस्तु का वर्णन न करके वस्तु के प्रभाव का यहां वर्णन किया गया कोई अपूर्व तेज विराजमान है जो सोने के सुवर्ण सोन के रंग का जो चम्पे का फूल है ऐसी फूल की शोभा के समान जिनकी अपूर्व कोई ऐसा कोई अपूर्व तेज विराजमान है उस तेज का कला कल्याणी कव मैं कल्याण मन दर्शन करूंगी कव मुझे उसका दर्शन प्राप्त होगा दुकुलम अथ कोमलम जिन्होंने परम सुंदर छोटी सी ओढ़ी ओढ़ ओर रखी है अथ कोमल दुकूल जिन्होंने ओढ़ रखा है दुकुल दुपट्टा जिसके दो छोर तो दबे हुए हों और दो छोर खड़ते हुए दुकुल एक छोर कहीं निवी में पौधनी में भीतर दबा करके और उसको लपेट करके और जिसके एक छोर लटक रहा है दूसरा छोर भी लटक रहा है दो छोर दबे हों और दो छोर खुले हुए हों उसका नाम है दुकुल तो दुकुलम अति कोमल अत्यंत कोमल जो दुकुल है उस अत्यंत कोमल दुकूल को वे धारण किए हुए कलय देव कौसुंभकम उन्होंने कुसुम भी लाल रंग का जो दुकूल है उसको धारण कर रखा दो प्रकार के राग हैं, एक है नीली राग दूसरा है कौसुंभी राग श्री राधानी का जो प्रेम है उस प्रेम को कहा गया कुसुम कुसुंभी राग, कौसुंभी राग कौसुंभ राग कुसुम का जो रंग है कपड़ा फट जाएगा परंतु लाल रंग नहीं जाएगा उसका नाम है कौसुमी राग कुसुम का एकदम पक्का रंग फास्ट कलर है दूसरा है नीली राग नीली राग का मतलब है कि पानी में धो तो नील का रंग उतर जाए श्री चंद्रावली जी के राग को कहा गया नीली राग श्री राधारणी के राग को कहा गया कौसुमी राग ये दोनों में उज्ज्वल मणि में दोनों में अंतर अर्थात ऐश्वर्य आने पर क्रोध आने पर चंद्रवली जी उस क्रोध को कहीं दवा लेती हैं और आदर प्रकट करके श्याम सुंदर मैंने बड़ी गलती की मुझे इस समय आपके कार्य में आपके मन में व्यवधान नहीं डालना चाहिए था मुझे अब अनुमति प्रदान करें ऐसे मन में तो है बड़ा गुस्सा श्याम सुंदर के प्रति पंथ ऊपर से बड़े विनम्रता से वचन कह रही हैं इसका नाम है नीली राग क्रोध है क्रोध को जैसे धो करके उस रंग को दूर कर दिया हो वो नीली राग पंथ कौसुमी राग में जो जो क्रोध है वह बिल्कुल पक्का है वो पक्का कहीं ना कहीं छलक ही जाता है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाएगा तो वो क्रोध कहीं जाएगा नहीं तो दुकुलम अति कोमलम कले देव कौसुम्भ कम श्री परम कोमल वो श्री स्वामी जी ने धारण कर रखी है अपनी जो स्वामी है उन्होंने बड़ा सुंदर जो कौसुंभी दुकुल है उसको धारण किया जिस कौसुंभी दुकुल का रंग उतना ही पक्का है जितना कि श्री प्रिया के हृदय का कुसुमी राग कौसुम राग जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है दूर होने वाला नहीं है ऐश्वर्य इत्यादि के संपर्क में आने पर भी जो राग कभी समाप्त न हो अन्य रसों के संपर्क में आने पर भी जो राग कभी आदर के कारण समाप्त न हो उसका नाम है कौसुमी राग और जहां संभ्रम आदर इत्यादि के द्वारा प्रीति में थोड़ी सी न्यूनता आ जाए और प्यारे के साथ में थोड़ी दूरी बन जाए उसका नाम है नीली तो अति कौसुभ राग उसको धारण के दुकूल को शिप्रिया धारण किए हुए हैं निवध मधुमलिका ललित माल्य धमलिका में और जिन जिनने वसंत ऋतु की जो चमेली मल्लिका उस वसंत ऋतु की मल्लिका उसके सुंदर धमिल्ल को श्रीमस्तक के ऊपर धारण कर रखा है अपनी चोटी के ऊपर जिन्होंने सुंदर मल्लिका की माला उसको लपेट रखा है सुनने वधु मल्लिका मधु माने बसंत ऋतु बसंत ऋतु की जो मल्लिका है उसको जिन्होंने धारण कर रखा है और बृहत कट मुखर मेखला लंकृतम और जिनकी बृहत कट जो हैं। कटी तो है कटित्व है कोमल और जिनका श्रोणि भाग कमर के नीचे का जो भाग है कटी के नीचे का भाग वह सुमिस्त्रत होकर के विराजमान उसके ऊपर मुखर मेखला लंकटम परम सुंदर मेखला वह अलंकृत होकर के विराजमान है सुंदर रत्नजटित कलात्मक मेखला कौधनी जिन्होंने धारण कर रखी है कदाम कल्याण तक कनक चंप महा। ऐसे सोने के चंपे के समान कोई अपूर्व तेज है उस तेज का मैं कब दर्शन करूंगी और ऐसे तेज का दर्शन करके मेरी स्वामी इतनी सुंदर हैं ये विचार करके ये दासी कैसे फूली नहीं समाएगी तो निज दास्य भाव वह स्वामी के गुणों के द्वारा सुपोषित होते हुए विराजमान एक बात फिर स्वामी का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को ऐसी सुंदर स्वामी को जब मैं श्याम सुंदर को समर्पित करूंगी यही श्री स्वामी की अपनी इच्छा है और उनकी इच्छा का मैं पूरा करते हुए विराजमान होंगी ये सेवा ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी सेवा ही पुरस्कार है इस बात को धारण करते हुए श्री स्वामी को के सौंदर्य का वर्णन करके शाम के मन में प्रेम का उद्दीपन करना अपने मन में जो दास भाव है उसके गौरव को बढ़ाना और स्वामी को सुख देते हुए स्वामी के सुख में ही अपने सुख को मानना यह धारण करते हुए कव में विराजमान होंगी तो कदान कल्याण तत् कनक चंपका भम में उस कनक चम्पक के समान महामने अपू तेज का दर्शन करूंगी इसका मतलब है जहां पर शयोक्ति का वर्णन हुआ एक अलंकार होता है रूप शयोक्ति रूप शयोक्ति वहां पर कहते हैं जहां पर के उपमेय को छपा लिया जाए और केवल उपमान उपमान का ही वर्णन किया जाए वहां पर रूप शयोक्ति तो तेज के समान चमकीली राज है ये के अद्भुत तेज विराजमान राधिका शब्द को छुपा लिया और कोई सामने तेज ही विराजमान है ये रूपकाश्योक्ति हुई कभी लोगों ने अनेक अनेक बार इस रूपकाश्योक्ति का, का प्रयोग किया कि कोई दिव्य कमल है उनके ऊपर दो केले के खंभे विराजमान हैं उनके ऊपर एक सिंह विराजमान है उनके ऊपर दो पर्वत विराजमान हैं, उनके ऊपर एक मुख विराजमान चंद्रमा विराजमान से होते कहेंगे अब दो कमल विराजमान है मैंने चरण फिर उनके ऊपर दो रं स्तंभ विराजमान हैं, मैंने जंघाएं चरण फिर उनके ऊपर एक सिंह विराजमान है मैंने खीण कटी फिर उसके ऊपर दो पर्वत विराजमान है वक्षस्थल उनमें जो दिव्य लताएं प्रकट हो रही है भूजाए उनके ऊपर शंख रखा है ग्रीवा उसके ऊपर एक कमल चंद्रमा विराजमान है मुख <laughs> तो जहां पर उपमेय का वर्णन न हो और उपमान उपमान का वर्णन हो उसको कहते हैं रूप का श्योक्ति यहां पर वही रूपा शोक्ति का प्रयोग है कि कोई अपूर्व तेज विराजमान है वजह ये कहकर के, के तेजमय श्री राधिका विराजमान है कोई अपूर्व तेज ही मुझे सामने दर्शन दे रहा है तो कदम कल्याण उस तेज का कब मैं दर्शन करूंगी तो दुकुलमत कोमलम परम सुंदर कोमल दुकूल धारण किए हुए हैं कलेदेव देव कौसुंभ जो परम कुसुम्भी रंग का लाल रंग का विराजमान है प्रिया के भाव भी कौसुंभी राग हैल्लिका और श्री ने चोटी में मधुमलिका बसंत काल की मल्लिका के ललित तो माल्य माने पुष्प उनसे बनी हुई धमबिल्ल माने बैनी उस बैनी को लपेट रखा है बृहद कटितट जिनकी कटी तो अत्यंत क्षीण है परंतु श्रोणि भाग वह बृहत होकर के विराजमान और उसके ऊपर मुखर मेखला अलंकृतम जो मेखला है वह झनत्कार करती हुई अलंकृत हो रही है सुशोभित हो रही है ऐसी कोई सोने के चम्पे की आभाव आल किसी तेज का कव में दर्शन करूंगी श्री प्रिया जी के अंग की जो कांति है वह स्वर्ण चंपक सोने के रंग के चंपे के पुष्प के समान श्री प्रिया की श्री अंग कांति बिराजी है तो रूप का श्योक्ति अश्योक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग कदा राशे प्रेमोन्मद रस बिलासुतमय विशोर मध्य भ्राजन मधुपति सखी वृंद वलय मुदांत कांते न स्वरचित महालस्य कलया निशे वे तांबूल व्यजन नव तांबूल शकल कब वो अवसर होगा कि मुझे श्रीकिशोरी जी सेवा करने का स्व प्रदान करे कदा राश अद्भुत कोई रास हो रहा है जिसमें सारी वस्तुएं रस रूप होकर के ही विराजमान श्री वृंदावन रस सखीगण रस शिव प्यारे श्याम सुंदर वे रस किशोरी जो रस और श्याम सुंदर भी अनेक रूप धारण करके विराजमान हैं सब प्रियाओं के सामने कायम ब्यू रूपा जितनी भी श्री राधिका की काय ब्यू रूपा जितनी भी सखीगण उन सबके सामने अनेक रूप धारण करके श्री श्याम सुंदर आप भी सब गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो रसानाम समूह रास एक अर्थ हुआ रस का समूह रास अर्थात सभी वस्तुएं रास की जितनी भी सामग्री श्रृंगार माला भंडारण की रज पुष्प सखी वाद्य सब रस रूप है वो रसानाम समूह रास अद्भुत उसमें अपूर्व नृत्य हो रहा है उसमें भी कोई अद्भुत प्रेम जो है वह प्रेम का अपूर्व विलास कहीं प्रकट हो रहा है परकीय भाव में जो अद्भुत उत्कर्ष उस उत्कर्ष का जहां परिपूर्ण रूप से प्रकाशन हो उसका नाम परम रस कदम्बाह रास सनातन गोस्वामी जी ने रास की परिभाषा दी कि परम रस कदम रास परम का तात्पर्य है कि सर्वोत्तम अर्थात दुर्लभता बाल्यमान युक्त बड़े कठिन से जो वस्तु प्राप्त हुई है वो हुआ परम सरलता से प्राप्त है नित्य उपलब्ध है तो वो परम नहीं होगा उसमें उत्कर्ष नहीं होगा इसलिए उस वस्तु में है वो नित्य ही प्रियालाल आलाल नहीं है नित्य ही प्रिया प्रियालाल हैं परंतु तो लीला, लीला उनमें परमता उत्पन्न करने के लिए दुर्लभता और वार उत्पन्न करती है वे दोनों ही रस ही। रस हैं का तात्पर्य है कि आनंद की पराकाष्ठा है और तदंब कहने का मतलब है आनंद की पराकाष्ठा के सुख का पूरा का पूरा समूह जहां पर विराजमान है अर्थात सभी सखी रणों में श्री प्रिया जी में श्रीमद वृंदावन में रासस्थली में श्याम सुंदर में सौ में उत्कंठा के पराकाष्ठा उत्पन्न हुई है तो रस का कदम्ब रस का समूह वहां पर प्रकट हुआ इसलिए रास की जो वास्तविक परभाषा दी गई सनातन गोस्वामी जी परिभाषा दे रहे हैं परम रस कदम्ब परम माने पर की रसमाने आनंद वो आनंद जहां सर्वोत्तम उल्लास के साथ में प्रकट है और जितनी भी वस्तुएं है वे सर्व रस स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं ऐसा कोई रास विराजमान है रास तस्रास जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा होकर के रसभाव विशेष जुष्टा रासो रास हो रसभाव विशेष निष्ठा रसभाव का जो विशेष है वो श्री रास होकर के विराजमान है उत्कृष्टता मधुरमा परसीम निष्ठा जिसमें उत्कृष्टता मधुरमा की परसीम निष्ठा विद्यमान है और लक्ष्मिया मनोरस दुराप लक्ष्मी के द्वारा भी जो परम परम दाप है ऐसा श्री शाम सुंदर का रासोई रसभाव विशेष दृष्टा वो रसभाव विशेष वह कहीं श्री रास है रास प्रिया लाल के हृदय में जो रस है वही चेष्टा के रूप में सामने कहीं प्रकट हो रहा है ऐसा कोई दिव्य रास हो रहा है रास प्रेमोन्मद रस विलास है जहां प्रेम में उन्मद होकर के रस का बिलास शिवप्रिया लाल कर रहे हैं उन्मत्त होकर के रस का बिलास कर रहे हैं नुकुंज के बाहर जब तक थे तब तक उनने वारता थी जब रास कर रहे हैं उस समय इस रास मंडल के अलावा कोई दूसरी दुनिया भी है उनको होश नहीं वहां पर परमस्वी होकर के ही शिंदुकुंज मंदिर में वे श्रीप्रिया की सेवा करते हुए विराजमान है तो प्रेम में ऐसे उन्मद हो गए हैं कि उन्मद हो करके वे श्री गोकुल वे श्री गोलोक अनंत कोट ब्रह्मांड इन सब को भूले हुए हैं केवल प्रिया के मुखचंद्र की ओर ही उनका एकमात्र ध्यान और उनकी ऐश्वर्य शक्ति सारे जगत की व्यवस्था को यथावत योग माया शक्ति संभाले हुए हैं उनको इसकी चिंता नहीं है तो उन्मत होकर के विराजमान में उन्मद होने का मतलब है कि मतला व्यक्ति का जहां धुन चली गई बस वो ही धुन लगी हुई है दूसरी वस्तु का उसको स्मरण नहीं है ऐसे ही श्री श्याम सुंदर भी श्री प्रिया जी भी उस समय एकमात्र प्यारे की सेवा में ही प्रिया की सेवा में ही ये दोनों के दोनों लगे हुए हैं और उन्मक्त होकर के अपने लक्ष्य के अलावा इनको और किसी दूसरी वस्तु की स्मृति नहीं है तो कदा राशे कब वो अवसर होगा कि रास में प्रेमों नरत, प्रेमों रस प्रेम प्रेमोम उन्मत्त होकर के आप रस का विलास करते हुए विराजमान हैं रसपूर्ण बिलास करते हुए जहां आप विराजमान हैं ऐसे उस रास में अद्भुतमय जो रास अत्यंत अद्भुत है अद्भुत उसे कहेंगे जो पहली बार प्रकट हो रहा हो उसका नाम है अद्भुत यका यक पहली बार जो प्रकट हो जाए अचानक अकस्मात पहली बार जो प्रकट हो जाए उसका नाम है अद्भुत और जो विस्मय प्रदान करे तो यहां प्रत्येक क्षण श्री श्याम सुंदर की माधुरी, श्री प्रिया के हृदय में प्रथम स्फूर्ति को प्रदान कर रही है इसे अद्भुत रसे अद्भुत रसमय ये जो रास है दिशों मध्ये भ्राजन मधुपति सखी ब्रंद बले आज संपूर्ण दिशों मध्ये पूरे जो दिशाएं हैं उन दिशाओं के पीछे में माने मंडलबद्ध होकर के जो पूर्ण क्षतिज है चतु ओर का कि जो सभी दिशाएं हैं उस संपूर्ण क्षतिज में जो प्रियाओं का मंडल विराजमान है उस प्रिया के मंडल में दिशों उस उनके बीच में शंकु में प्रधान श्री राशेश्वर राशेष्वरी आप विराजमान बिहारी बिहारी या मध्य में भी विराजमान है और अनेक अनेक भाव उनको धारण करके शिप्रिया अनंत सखियों के बीच में गोपियों के बीच में विराजमान हैं और उनके भाव का आस्वन लेने के लिए तदनु रूप भाव धारण करके ही श्री श्यामचुंदर भी आप विषय बनकर के प्रत्येक गोपी के बीच में विराजमान है तो दिशों मध्ये दसों दिशाओं जो संपूर्ण दिशा चारों दिशाएं उन चारों दिशाओं के मध्य में श्री श्यामचंदर विराजमान हैं। मधुपति मधुपति सखी वे श्री विराजमान जिनकी कौन सी कौन सी सी वस्तु चेष्टा है उनको आनंद में रसित न कर दे मधुपति कहने का मतलब है कि अधरम मधरम मधनम मधरम कौन सी चीज ऐसी है जो श्री प्रिया को आकर्षित नहीं कर रही है तो मधुपति वे श्री शाम सुंदर विराजमान हैं सखी वृंद वले वे सखियों के समूह के बीच में वलय में आप विराजमान हैं तो भ्राजन मधुपति सखी वृंद वले सखियों को वलय माने घेरा सखियों का जो समूह उन सखियों के समूह के घेरे में मध्य में जो विराजमान है शिशोभितोरे हैं मुदांत कांते नो स्वरचित महालास्य कलया अपूर्व मुदान काल कांते श्री श्याम सुंदर के हृदय में अपूर्व आनंद उस समय विराजमान है और वह आनंद ही रचित महालास्य कलया अनेक संगीत अनेक राग अनेक ताल और अनेक नृत्य को प्रकट कर रहा तो हृदय जो है वो हृदय उसमें अपूर्व आनंद विराजमान है वो आनंद ही नए नए रागों के रूप में प्रकट हो रहा संगीत में जहां मूल चार या पांच राग मूल माने गए उन्हीं के विस्तार रूप में अनंत अनंत रागों को माना गया परंतु यहां श्री श्याम के द्वारा वे राग प्रकट हो रहे हैं जिन रागों का संगीत रत्नाकर इत्यादि में संगीत शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है यहां पर तो नित्य नवीन नवीन जो राग हैं वो नवीन नवीन राग श्री किशोरी जी के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं तो स्वरचित महालास्य कल श्री श्याम सुंदर निज लास्य कला उनको प्रकट करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं स्वरचित प्रत्येक क्षण नए राग नए ताल नए नृत्य की परन नई नृत्य की शैणी उनको भी प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं सौरज में जिनको देख करके जिनको सुन कर के आकाश के जो यात्री देवतागण हैं वे भी रुक जाएं जाए ये कौन सा राग है पता तो लग रहा है कि ये आशावरी ठाट का राग है कि ये सारंग राग का ठाट है परंतु उस राग में तो ये स्वर तीव्र प्रयोग नहीं होता है वहां पर तो मंदिर का प्रयोग है उस राग में तो इसको इस तीव्र स्वर का वर्जन है परंतु यहां पर कितनी कुशलता के साथ में तीव्र स्वर का प्रयोग किया गया ये कौन सा राग है भाई ठाठ तो समझ में आ रहा है परंतु तो राग समझ में नहीं आ रहा है तो जिनके कान संगीत से युक्त हैं वे जैसे रुक जाएं, ऐसे ही जो देवता गण हैं वे भी दिव्योमान स्मर सारा बृषत कवरा मुहर वि कृष्ण निरीक्ष बंता बंतोत्सव रूपशील श्री कृष्ण का दर्शन करके वे बंतोत्सव जो कृष्ण का बंताओं के लिए वो सब रूप जो कृष्ण का रूप है उसका दर्शन करके ोहित हो जाए तो यहां पर स्वरचित महालास्य कलया निज लास्य कला उनको प्रकट करते हुए अपने नृत्य कला उनको प्रकट करते हुए श्री प्रिया विराजमान है जो पुरुष प्रधान दमखंबाला नृत्य है उसका नाम है तांडव जिसमें भाव की प्रधानता है उसका नाम है लास्य तो तांडव और लास्य ये नृत्य के दो भेद जिनमें श्री प्रिया जी उनमें अपूर्व रूप से लास्य कलास्य कला जो है उनको प्रकट करते हुए वे श्री प्रिया अपूर्व रूप से नृत्य कर रही हैं जिसमें भाव उनका अनुकरण अद्भुत रूप से किया जा रहा है तो नृत्यम तालाश्रयम गेयम नृत्यम भाव लयाश्रयम भरत मुनि ने दो प्रकार के नृत्यों का वर्णन किया है एक नृत्य एक नृत्य नृत्य वित जहां पर है उसका तात्पर्य है केवल ताल का आश्रय लेकर के जहां दमखम दिखाया जाए और ताल के आधार पर नृत्य किया जाए उसका नाम है नृत्य जहां ताल की भी रक्षा की जाए और भाव का भी अनुकरण किया जाए उसका नाम है नृत्य उस नृत्य में भी श्री स्त्री प्रधान जो नृत्य है उसमें भाव और लय इनकी अनुकरण किया जाता है भाव और लय का भाव और जो भाव जो है उनका अनुकरण जहां पर किया जाए भाव और लय का भी रक्षा की जाए और भाव की रक्षा की जाए उसका नाम लास्य हो करके विराजमान है नृत्य हो करके विराजमान तो स्वर लास्य लाश्य का लय आ तो कृत महात्मानम यावती गोप योषिता कृत जैसा नृत्य श्री जो कर रही हैं। वैसा ही नृत्य श्री लाल जी कर रहे किशोरी जी ने जो परन बोली लाल जी उस पर नृत्य कर रहे हैं लाल जी ने जो परन बोली उसी को जवाब देते हुए श्री किशोरी जी नृत्य कर रही हैं और ऐसे जवाब सवाल के रूप में प्रिया के ने जो नृत्य पहले मुख से जो परन बोली ताल बोली प्रिया उसका नृत्य कर रही हैं प्रिया ने जो नृत्य किया उसी का नृत्य करके जवाब देते हुए श्री लाल जी भी विराजमान हो रहे हैं ऐसे महा ला कलास्य कला और उसमें विशेष जो अपना चमत्कार है उस चमत्कार को दिखाते हुए श्री विराजमान हैं श्री प्रिया लाल निशे में उस समय कव में आपका आपकी सेवा करूंगी निशे नत्यंती नत्यंती आप नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हैं भाव का भी अनुकरण करती हुई विराजमान हो रही हैं नत्यंती नृत्य में भाव भी विराजमान है भाव और जो परिस्थिति है उनका अनुकरण करना वो भी जिसमें विराजमान है समय व्यजन नव तांबुन शलकई कभी पंखा करती हुई कभी नए तांबूल, उनको समर्पित करती हुई कब मैं आपकी सेवा करती हुई विराजमान होंगी ये दासी कब सेवा करती हुई विराजमान श्री हरिराम राम व्यास जी के चरित्र में आता है कि रास का मंचन हो रहा है और नृत्य कर रहे हैं और श्री प्रिया जी के चरण का जो नूपुर है वो नूपुर खुल गया तो तुरंत ही बीच में आकर के सारे नूपुर उनको बीन करके और अपना जनेऊ जो है उसको तोड़ दिया और जनऊ को तोड़ करके जल्दी से बांध करके प्रिया जी के चरण में नूपुर धारण धारण करा दिए सब ये क्या कर रहे हो जनु तोड़ दिया ब्रह्म कह रहे हैं क्यों अभी तक मैंने तुझे धारण किया आज तेरी सार्थकता हुई जो प्रिया जी के चरणों का आश्रय तुझे मिला ऐसा भाव जहां पर बराजी ये तो नित्यंतीजन तांबूल कब पंखा करते हुए कभी तांबूल देते हुए तांबूल शकल शकल में टुकड़ा उस तांबूल के टुकड़े देते हुए कब मैं आपकी सेवा करूंगी तो कदा रासे जो परम रस कदम रूप रास है उसमें लाल प्रेम में उन्मद होकर के रस विलास करते हुए विराजमान और जिन्हें सेवा के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं इस समय ध्यान में है सब रसों को छोड़कर करके केवल प्रिया उनके प्रेम का पोषण करने के लिए प्रिया की सेवा करने के लिए ही यहां नृत्य कर रहे हैं अद्भुतमय जो प्रत्येक क्षण नए नए रस को प्रकट करने वाला है विशोर मध्य ऐसी चारों दिशाओं में श्री जो अपूर्व रास मंडल विराजमान है उस रास के मंडल में भ्राजन मधुपति सखी वृंद बले श्री मधुपति श्री श्याम सुंदर वे सखी वृंद के वृंद के बीच में आप विराजमान हैं ऐसे मुदान तक कांते नी श्याम सुंदर अत्यंत आनंद पूर्वक महारास से कलया रास की विभिन्न कलाओं को प्रकट करते हुए विराजमान हैं उस समय श्री श्याम सुंदर अपनी सेवा करते हुए विराजमान हैं राशि कला उनको प्रकट करते हुए विराजमान हैं और श्री प्रिया श्याम सुंदर के गायन के आधार पर नृत्य करती हुई विराजमान है उस समय परम कोमलांगी हैं नव तांबुल शल कहीं कभी पंखा करते हुए कभी ताम्बुल इनको प्रदान करते हुए कभी बाल्य कभी जो आस्तरण श्री वृंदावन पुष्प उनकी पुष्पों की आस्तरण को बिछाते हुए कभी पुष्प उनकी वर्षा करते हुए कभी सुगंधा आभूषण उनको संभालते हुए कभी जो श्रृंगार बिगड़ गया है उसको संभालते हुए कभी श्री श्याम सुंदर के साथ आपको मिलाते हुए कमल से कमल श्री हस्त कमल से श्री हस्त कमल मुक्कमल से मुक्कमल कपोल कमल से कपोल कमल चरण कमल से चरण कमलों को मिलाते हुए आपके नृत्य में आपकी सहायता करते हुए कमलों से कमल मिलाते हुए कव में आपकी सेवा करूंगी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं आगे कह रहे हैं कि प्रसमर पटवा से प्रेम सीमा विकासे मधुर मधुर हासे दिव्य भूषा बिलासित दैतांशे संबलत बाहुपाशे तदति ललित राशे कर राधाम उपास क्या बात नहीं। <laughs> नहीं। <laughs> कभी <laughs> संगीत जैसे अपने आप शब्द जैसे सेवा करने के लिए सरस्वती सेवा करने के लिए तैयार रहती अनुप्रास की अद्भुत अनुप्रास की अद्भुत छता अंत्य अनुप्रास जहां पर पीछे के जो अंतिम हैं उनमें सब में अनुप्रास अलंकार विराजमान है प्रत्येक जनसर पुरसमर पटवासी जहां पर होली लीला का ये शारदीय रास का वर्णन किया अब बासंती रास का वर्णन कर रहे हैं बासंती रास में पुषमर पटवासी पटवास मान गुलाल सुगंध चूर्ण पुष्प का वो पुष्प का चूर्ण पुष्पर माने विस्तृत हो रहा है प्रेम सीमा विकास प्रेम की सीमा जहां सीमा हो गई फिर विकास क्या होगा परंतु यहां पर सीमा होने पर भी सीमा का भी विकास जो पराकाष्ठ है उसका विकास यह विरोधावास जहां सीमा हो गई फिर विकास कहा से होगा सीमा ही बता दी ंतु सीमा होने पर भी वो सीमा अंतिम सीमा नहीं है वो विकास है जितना प्राप्त कर लिया उतना ही प्राप्त करने की और अभिलाषा विराज विराजमान है, है प्रेम सीमा विकास है प्रेम सीमा का पूर्व विकास जहां हो रहा है ललित राश ये रास का विशेषण है कैसा रास है बासमती रास कैसा है पुष्मर पटवा से जिस रास में सुंदर गुलाल वो उड़ रही है और गुलाल के बादल उनसे आकाश लाल हो रहा है संपूर्ण पृथ्वी मंडल लाल हो रहा है और प्रेम सीमा विकास प्रेम सीमा का ही विकास हो रहा है गुलाल तत्त्वतः उल्लास है उल्लास का प्रतीक होकर के विराजमान गुलाल तो जो उल्लास है वो ही कहीं गुलाल के रूप में सर्वत्र विराजमान प्रेम सीमा विकास है प्रेम सीमा का विकास हो रहा मधुर मधुर हासे जहां मधुर मधुर हंसते हुए श्री शिवप्रियालाल विराजमान जो जीत जाए चुपके से छल के इस खेल में क्यों होली का खेल तो छल का खेल है और छल से जो जीत जाए जो चुपके से मना करने पर भी रोकने पर भी मुख के ऊपर गुलाल का मर्न कर दे गुजा वो, वो हाहा करके हंसेगा तो मधुर मधुर हास मधुर मधुर हास प्रकट हो रहा है दिव्य भूषा विलासे जहां दिव्य भूषा अद्भुत रूप से विराजमान है भूषा का विलास विराजमान है पुनकित दयाइषे संभगत बाहुपाशे जहा प्यारे के कंधे के ऊपर अपनी भुजा रख करके संबलत बाहुपाशे कभी बलपूर्वक श्री श्याम सुंदर को अपनी भुजा में ले रहे हैं संबलत बाहुपाशा वो अपूर्व रास होली लीला हो रही है श्री हितलाल जी की धमाक में वर्णन किया के होली लीला हो रही है और श्री श्याम सुंदर ने शिप्रिया जी ने उस समय चंदन की मूठ अपने हाथ में लेकर के फेंक करके मारी और वो चंदन की बूद श्याम सुंदर के नील श्री मुख के ऊपर परम शोभा को प्राप्त हो गई चंदन उछाला वो चंदन की छीट श्याम सुभगतन शोभित छीटे नीकी लागी चंदन की शाम के श्रे में वो शोभित परम लग रही सुरंग अबीर कुमकुमा सुदेशन की सर्वत्र छा रही है और श्री प्रिया प्यारे के कपोल के ऊपर जो चंदन की बिंदु पड़ी श्री प्रिया उस बिंदु का दर्शन करके श्री ललता जी से कुछ कह रही है बोले तो देख चंदन मैंने जो चंदन की मूठ मारी प्यारे के श्रेय के ऊपर कैसी सुंदर शोभा को प्राप्त हो रही है और प्यारे की रूप माधुरी का वर्णन कर रही है और सखी के काम में कुछ कह रही है सखी से वार्तालाप कर रही है श्याम सुंदर की ओर ध्यान नहीं मौका देख करके श्री श्याम सुंदर ने उस समय सुंदर कस्तूरी की शाम रंग की जो पिचकारी वो शिवप्रिया के ऊपर चलाई और जैसे पिचकारी आई सुप्रिया एकदम चोट चौक गई और चौक करके अपना बाम श्रीहस्त जो आगे किया पिचकारी की एक जो धारा ये एक है हजारा भी है पिचकारी में तो जो एक का उसकी एक धारा आई उसको शिवप्रिया ने अपने हथेली के ऊपर रोका परंतु हथेली के ऊपर रोकने पर भी छीट जो है वो उड़ करके शिवप्रिया के कपोल के ऊपर मुख के ऊपर रक्षास्थल के ऊपर वो छीट अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। जहां छीट प्राप्त हो रही है श्री किशोर जी कह ना, ना ना ना, ये फाउल है हमारा ध्यान नहीं था उसमें बिना ध्यान के बिना हमको सूचित किए यदि आप ये पिचकारी चला रहे हैं तो ये उचित नहीं है भाई कह करके ऐसे अब ये आंख में मेरे गुलाल लग गई आंख में मेरे रंग भर लग गया ये उचित नहीं है उचित नहीं है श्री जी कह रही है सही कह रही है हमारी सखी ये उचित नहीं है अब शाम सुंदर आपको दंड मिलेगा फाउल खेला है इसलिए दंड मिलेगा सारी सखी कह रही हैं हमने तुमको ही न्यायाधीश बनाया इस समय तुम ही न्याय करो उस समय श्री ललिता जी ने कहा अच्छी बात है हम न्याय करती हैं न्याय ये है कि श्री शाम सुंदर ने यदि असाधनी असावधान अवस्था में पिचकारी का रंग का प्रयोग किया तो इसका दंड यही है कि सखी श्याम सुंदर के आंख में काजल आ सब ने इस श्रृंगार को इस जो दंड है इस न्याय को वाहवाह की बोले ऐसा सुंदर न्याय और कहीं दूसरे नहीं हो सकता है और उस समय श्री चित्रा जी कजरोटा अपने हाथ में लेकर के आई श्री ने अपनी कोमल जो उंगली है उनके शीश भाग में पोरुआ में कजरोटा से काजल लिया और काजल लेकर के श्री श्याम सुंदर उनके गलवैया देकर के श्याम सुंदर को जब छटपटा रहे हैं तो गलवैया देकर के उनको भीज करके श्याम सुंदर के, के नैन में काजल आंच दिया लाली लाली की जय यहां पर उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि पुलकित दयतांशी रोमांचित होकर के प्यारे के कंधे के ऊपर संबलत बाहोपाशे प्यारे को अपनी बाहुपाश में भीच करके जब श्री प्रिया प्यारे के मुख के ऊपर रोजी लगा रही है नैनों में काजल आज रही है ललिताजी ने जो अभी निर्णय दिया है वो उस निर्णय के अनुसार श्री श्याम सुंदर को जब भुज में बांध करके काजे लगाती हुई विराजमान है तब अलित ललित रासे ऐसे अद्भुत रास में कर राधाम उपासे कब वो अवसर होगा कि मैं श्री राधिका उनकी उपासना करूंगी ऐसी श्री राधिका की जय हो जय हो राधा रानी की जय ऐसा श्री राधिका की विजय की घोषणा करते हुए श्री राधिका की उपासना करते हुए मैं कब विराजमान होंगे? ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं और ये अभिलाषा सेवा की अभिलाषा प्रियालाल दोनों के सुख की अभिलाषा सेवा की अभिलाषा यही मंजनी की प्रमुख अभिलाषा है बोलवृंदावन दिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद दर्शन खुलते दर्शन खुल दर्शन राधा guys <laughs> so it takes a